शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य पहला चरित्र गठन परमात्मा ही अशेष ज्ञान तथा अनंत शक्ति का मूल है और हर प्राणी के अंतर में मानो सोया हुआ है उस परमात्मा को जागृत करना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारों के समष्टि ही चरित्र है सुख दुख उसके उपादान है मानव जाति का चरम लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति भारतीय दर्शन हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं अपितु ज्ञान है सुख और आनंद नश्वर है अतः सुख को ही चरम लक्ष्य मान लेना भूल है संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य मूर्खतावश सुख को ही अपना लक्ष्य समझ बैठता है परंतु कुछ काल बाद ही उसे बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं बल्कि ज्ञान है सुख तथा दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं और जितनी शिक्षा उसे भले से मिलती है उतने ही बुरे से भी सुख और दुख मन के सामने से होकर जाते समय उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित कर जाते हैं और इन चित्रों या संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम व्यक्ति का चरित्र कहते हैं यदि तुम किसी मनुष्य के चरित्र का निरीक्षण करो तो ज्ञात होगा कि वस्तुतः वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों मानसिक झुकावों की समस्त मात्र है तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप है चरित्र को एक विशिष्ट सांचे में ढालने में शुभ और अशुभ दोनों का समान अंश रहता है और कभी कभी तो दुख ही सुख से भी बड़ा शिक्षक सिद्ध होता है यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो अधिकांश मामलों में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है और प्रशंसा की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतस्थ अग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना सुख दुख हर्ष विषाद हमारी शुभ कामनाएं तथा अभिशाप स्तुति व निंदा ये सभी हमारे मन के ऊपर विभिन्न घात प्रतिघातों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और आज हम जो कुछ हैं इसी के फल से हैं यदि तुम सचमुच किसी व्यक्ति के चरित्र की जांच करना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों से उसकी जांच मत करो हर मूर्ख किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो और असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान व्यक्ति का वास्तविक चरित्र गहत हो जा सकता है आकस्मिक अवसर तो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देता है परंतु वास्तव में महान तो वही है जिसका चरित्र सर्वदा और सभी अवस्थाओं में महान तथा एक रहता है मनुष्य जिन शक्तियों के संपर्क में आता है उन सब में जिस कर्म के द्वारा उसका चरित्र गठित होता है वह कर्म शक्ति ही सबसे प्रबल होती है संसार में हम जो भी कार्यकलाप देखते हैं मानव समाज में जो भी गति हो रही है हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है वह सब मन की ही अभिव्यक्ति है मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है कल नगर जहाज युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र है मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और चरित्र कर्मों से गठित होता है अतः जैसा कर्म होता है वैसी ही इच्छा शक्ति भी अभिव्यक्ति होती है हमारा शरीर मानो एक लौह पिंड है और हमारा हर विचार मानो धीरे धीरे उस पर हथौड़ा की चोट मारना है उसके द्वारा हम अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का गठन करते हैं अभी हम जो कुछ हैं वह सब अपने चिंतन का ही फल है इसलिए तुम क्या चिंतन करते हो इस विषय विशे में विशेष सावधान रहो शब्द तो गौण वस्तु है चिंतन की बहुकाल स्थाई है और उसकी गति भी बहुत दुर्व्यापी है हम जो कुछ चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है इसी कारण साधु पुरुषों की हसी या डांट फटकार में भी उनके हृदय का प्रेम और पवित्रता रहती है और उससे हमारा कल्याण ही होता है जिन्हें हम भूले या बुराइयों कह बुराइयाँ कहते हैं उन्हें हम दुर्बल होने के कारण करते हैं और दुर्बल हम अज्ञानी होने के कारण हैं मैं पाप शब्द के बजाय भूल शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझता हूँ पाप शब्द यद्यपि मूलतः एक बड़ा अच्छा शब्द था किन्तु अब उसमें जो भाव आ गया है उसमें मुझे भय लगता है हमें कितने किसने अज्ञानी बनाया है स्वयं हमने हम स्वयं ही अपनी आँखों पर हाथ रखकर अंधेरा अंधेरा चिल्लाते हैं हाथ हटा लो तो प्रकाश हो जाएगा तुम देखोगे कि मानव की प्रकाश स्वरूप आत्मा के रूप में प्रकाश सदा ही विद्यमान रहता है तुम्हारे आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार इस विकास का क्या कारण है कामना इच्छा पशु यदि कुछ करना चाहता है तो अपने परिवेश को अनुकूल नहीं पाता इसलिए वह एक नया शरीर धारण कर लेता है तुम निम्नतम जीवाणु अमीबा से विकसित हुए हो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहो और भी अधिक उन्नत हो जाओगे इच्छा सर्वशक्तिमान है तुम कहोगे यदि इच्छा सर्वशक्तिमान है तो मैं हर बात क्यों नहीं कर पाता उत्तर यह है कि तुम जब ऐसी बातें करते हो उस समय केवल अपने क्षुद्र मैं की ओर देखते हो सोचकर देखो तुम क्षुद्र जीवाणु से इतने बड़े मनुष्य हो गए किसने तुम्हें मनुष्य बनाया तुम्हारी अपनी इच्छा शक्ति नहीं यह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है क्या तुम इसे अस्वीकार कर सकते हो जिसने तुम्हें इतना उन्नत बनाया वह तुम्हें और भी अधिक उन्नत कर सकती है तुम्हें जरूरत है बस चरित्र और इच्छा शक्ति को सबल बनाने की यदि मैं तुम्हें उपदेश दूँ कि तुम्हारा स्वभाव बुरा है और कहूँ कि तुमने कुछ भूले की है इसलिए अब तुम अपना सारा जीवन केवल पश्चाताप और रोने धोने में ही बिताओ तो इससे तुम्हारा कुछ भी भला न होगा बल्कि इससे तो तुम और भी दुर्बल हो जाओगे यदि हजार साल से इस कमरे में अंधेरा रहा हो और तुम कमरे में आकर हाय बड़ा अंधेरा है बड़ा अंधेरा है कह कर, कर रोते रहो तो क्या अंधेरा चला जाएगा कभी नहीं पर दिया सिलाई की एक तीली जलाते ही कमरा आलोकित हो उठेगा अतः मैंने बहुत दोष किए हैं मैंने बहुत अन्याय किया है आजीवन ऐसा सोचने से क्या तुम्हारा कुछ भी उपकार हो सकेगा किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि हम में बहुत से दोष हैं ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करो और क्षण भर में ही सारी बुराई चली जाएंगी अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो सच्चे मैं को उसी ज्योतिर्मय उज्ज्वल नित्य शुद्ध मैं को प्रकट करो प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ